श्री श्री चैतन्य चरितावली पुरी में गौड़ी भक्तों का पुनरागमन अमृतम राज राजसम्मानम अमृतम क्षेर भोजनम अमृतम शिशिर बन्ही अमृतम प्रिय दर्शनम संसार में भिन्न भिन्न प्रकृति के पुरुष होते हैं उन्हें जो चीज़ें अत्यंत ही प्रिय प्रतीत होती है उनके लिए वही वस्तुएं अमृत है मान प्रतिष्ठा चाहने वाले को राज सम्मान ही अमृत है स्वादिष्ट पदार्थ खाने वालों के लिए खीर का भोजन ही अमृत है गरीब लोगों के लिए जाड़े में अग्नि ही अमृत के समान है और प्रेमियों को अपने प्यारे का दर्शन हो जाना ही अमृत तुल्य है साधारणतया ये चारों बातें सभी लोगों को प्रिय होती है जो सचमुच हमारे हृदय को अत्यंत ही प्यारा लगता है हृदय जिसके लिए तड़पता रहता हो यदि ऐसे प्यारे के कहीं दर्शन मिल जाए तो हृदय में कितनी अधिक प्रसन्नता होती होगी इसका अनुभव सहृदय सच्चे प्रेमी ही कर सकते हैं अपने प्यारे के निमित्त दुख सहने में भी एक प्रकार का सुख प्रतीत होता है प्यारे के स्मरण में आनंद है उसके कार्य करने में स्वर्गीय सुख है उसके लिए तड़पने में मधुरिमा है और उसके वियोगजन दुख में भी एक प्रकार का मीठा मीठा सुख ही है सम्मिलन में क्या है इसे बताना हमारी बुद्धि के बाहर की बात है रथ यात्रा को उपलक्ष बनाकर गौड़ी भक्त प्रतिवर्ष नवद्वीप से नीला आते थे वर्तमान समय के तीर्थ उस समय के तीर्थ के दुख का अनुमान लगा ही नहीं सकते उस समय सर्वत्र पैदल ही यात्रा की जाती थी रास्ते में अनेक नदी नद पड़ते हैं उन्हें नावों द्वारा पार करना होता था घटवारिया यात्रियों को भांति भांति के क्लेश देते थे और बहुत लोगों को तो दो दो तीन तीन दिन तक पार होने के लिए प्रतीक्षा करनी पड़ती थी थोड़ी थोड़ी दूर पर राज्य सीमा बदल जाती विधर्मी शासक तीर्थ यात्रा करने वाले स्त्री पुरुषों की विशेष परवाह ही नहीं करते थे परस्पर पर एक राजा से दूसरे राजा के साथ युद्ध होता रहता युद्ध काल में यात्रियों को भांति-भांति की असुविधाएं उठानी पड़ती अपने ओढ़ने बिछाने के वस्त्र स्वयं लादने पड़ते और धीरे धीरे पूरी यात्रा पैदल ही समाप्त करनी पड़ती इन्हीं सब बातों के कारण उस समय तीर्थ यात्रा करना एक कठिन कार्य समझा जाता था नवदीप से जगन्नाथ जी का बीस पच्चीस दिन का पैदल रास्ता है इतने दुख होने पर भी गौर भक्त बड़े ही उल्लास और आनंद के सहित प्रभु दर्शनों की लालसा से नीलाचल प्रतिवर्ष आते पहले तो प्रायः पुरुष ही आया करते थे और बरसात के चार मास प्रभु के साथ रहकर अपने अपने घरों को लौट जाते दूसरे वर्ष से भक्तों को स्त्रियॉँ भी आने लगीं और प्रभु के दर्शनों से अपने को धन्य बनाने लगीं दूसरे वर्ष दो चार परम भक्ता माताएं आई थीं तीसरे वर्ष प्रायः सभी भक्तों की स्त्रियाँ अपने छोटे छोटे बच्चों को साथ लेकर प्रभु दर्शनों की इच्छा से नीला चल चलने के लिए प्रस्तुत हो गई उन्हें घर का कुटुंब परिवार का तथा रुपये पैसे का कुछ भी ध्यान नहीं था उनके लिए तो अवध जहां तहराम राम निवासू वही कहावत थी उनका सच्चा घर तो वही था जहां उनके प्रभु निवास करते हैं इसलिए पतियों के मार्ग के भय दिखाने पर भी वे भयभीत न हुई और विष्णुप्रिया जी से पूछ पूछकर प्रभु को जो पदार्थ अत्यंत प्रिय थे उन्हें ही बना बनाकर प्रभु के लिए साथ ले चलने लगे किसी ने प्रभु के लिए लड्डू ही बांधे हैं तो कोई भांति भांति के मुरब्बे तथा आचारों को ही साथ ले चली हैं किसी ने संदेश बनाए हैं तो किसी ने वर्षों तक न बिगड़ने वाली विविध प्रकार की खोए की मिठाइयाँ ही बनाई हैं इस प्रकार सभी भक्त और उनकी स्त्रियाँ प्रभु के निमित्त विविध प्रकार के उपहार और खाद्य पदार्थ लेकर नीलाचल के लिए तैयार हुए पानीहाटी निवासी राघव पंडित की भगनी महाप्रभु के चरणों में बड़ी श्रद्धा रखती थी वह प्रतिवर्ष सुंदर सुंदर सैकड़ों वस्तुएं बनाकर एक बड़ी सी झोली में रखकर कर राघव पंडित के हाथों प्रभु के पास भेजती उसकी चीज़ें कितने दिन भी क्यों न रखी रहे न तो सड़ती थी और न खराब होती थी भक्तों में राघव पंडित की झाली प्रसिद्ध थी प्रभु भी राघव की झाली की चीज़ों को बहुत दिनों तक सुरक्षित रखते थे नौदीप, पानीहाटी कुलीन गांव, खंडग्राम तथा शांतिपुर आदि सभी स्थानों के भक्त एकत्रित होकर सबसे पहले शचि माता के आंगन में एकत्रित होते और माता की चरण धूल सिर पर चढ़ा उनके आज्ञा लेकर ही देव प्रस्थान करते अब के माता ने देखा चंद्रशेखर आचार्य रत्न के साथ उनकी गृहिणी अर्थात शची माता की भग्नी भी जा रही है अपने बच्चों के सहित आचार्य पत्नी सीता देवी भी नीलाचल जाने को तैयार हैं श्रीवास पंडित की पत्नी मालिनी देवी शिवानंद सेन की स्त्री तथा तो उनका पुत्र चैतन्य दास सपत्निक मुरारी गुप्त ये सभी यात्रिक वेश में खड़े हुए हैं दबदबाई आँखों से और रूंधे हुए कंठ से माता ने सभी को जाने की आज्ञा प्रदान की और रोते रोते उन्होंने कहा तुम ही सब बड़े भाग्यवान हो जो पूरी जाकर निमाई के कमल मुख को देखोगे न जाने मेरा भाग्योदय कब होगा जब उस सुवर्ण रंग वाले निमाई के सुंदर मुख को देख अपने हृदय को शीतल बना सकूँगी तुम सभी उससे कहना कि उस अपनी दुखनी माता को एक बार आकर दर्शन धो दे जाए मैं उसके कमल मुख को देखने के लिए कितनी व्याकुल हूँ इसी प्रकार अपनी उम्र की स्त्रियों से विष्णुप्रिया जी ने भी संकेत से यही अभिप्राय प्रकट किया सभी स्त्री पुरुष चरणों की वंदना करते हुए पुरी को चल दिए हरि कीर्तन करते हुए किसी को भी रास्ते का कष्ट प्रतीत नहीं हुआ सभी जगन्नाथपुरी में पहुँच गए भक्तों का आगमन सुनकर महाप्रभु ने उनको स्वागत के लिए पहले से ही स्वरूप गोस्वामी तथा गोविंद आदि भक्तों को भेज दिया इन सभी ने जाकर भक्तों के अग्रणी अद्वैताचार्य के चरणों में प्रणाम किया और उन्हें मालाएं पहनाई। फिर महाप्रभु भी आकर मिल गए और सभी को धूमधाम के साथ अपने स्थान को ले गए सभी के ठहरने तथा प्रसाद आदि का पूर्व की ही भांति प्रबंध कर दिया गया भक्तों की बहुत सी स्त्रियों ने पहले ही पहल प्रभु को सन्यासी वेश में देखा था वे प्रभु के ऐसे भिक्षुक वेश देखकर जोरों से रुदन करने लगी। भक्तों की स्त्रियां बारी बारी से प्रभु को भिक्षा कराने लगी महाप्रभु बड़े ही प्रेम के साथ सभी के निमंत्रण को स्वीकार करके उनके स्थानों पर जा जाकर भिक्षा करने लगे पूर्व की ही भांति रथ यात्रा हेरा पंचमी जन्माष्टमी दशहरा और दीपावली आदि के उत्सव मनाए गए गौड़ी भक्त संकीर्तन करते करते उन्मत्त हो जाते थे और बेसुद होकर कीर्तन में लोट पोट हो जाते महाप्रभु सबके साथ जोरों से नृत्य करते एक दिन नृत्य करते करते महाप्रभु कुएं में गिर पड़े तब भक्तों ने उन्हें निकाला महाप्रभु के शरीर में किसी प्रकार की चोट नहीं लगी महाप्रभु पुरी में भक्तों की विविध प्रकार से इच्छा पूर्ण किया करते थे भक्त उन्हें जिस प्रकार भी खिलाना चाहता या संतुष्ट करना चाहता प्रभु उनकी इच्छा अनुसार उसी प्रकार भिक्षा करके उन्हें संतुष्ट करते थे कुर के दशहरे के पश्चात सभी भक्त लौटने के लिए प्रस्तुत हुए प्रभु पहले की भांति फिर एक एक से अलग अलग मिले और उनसे उनके मन की बातें पूछीं कु ग्राम निवासी प्रभु के आज्ञानुसार प्रतिवर्ष जगन्नाथ जी के लिए पट्टडोरी लाया करते थे वे प्रतिवर्ष महाप्रभु से वैष्णव के लक्षण पूछते पहले वर्ष पूछने पर प्रभु ने बताया था जिसके मुख से एक बार भी भगवान का उच्चारण भगवान का नाम उच्चारण हो गया वही वैष्णव है दूसरे वर्ष पूछने पर आपने कहा जो निरंतर भगवान के नामों का उच्चारण करता रहे वही वैष्णव है तीसरी बार फिर वैष्णव की परिभाषा पूछने पर प्रभु ने कहा जिसे देखते ही लोगों के मुख में से स्वतः ही श्रीहरि के नामों का उच्चारण होने लगे वही वैष्णव है इस प्रकार तीन वर्षों में प्रभु ने वैष्णव वैष्णोतर और वैष्णोतम तीन प्रकार के भक्तों का तत्व बताया महाप्रभु ने सभी को उपदेश किया कि वे वैष्णो मात्र के प्रति श्रद्धा के भाव रखें वैष्णव चाहे कैसा भी क्यों न हो वह पूजनीय ही है इस प्रकार जिसने भी जो प्रश्न पूछा उसी का प्रभु ने उत्तर दिया अद्वैताचार्य को भक्तों की देखरेख करते रहने के लिए प्रभु ने फिर से उन्हें सजेस्ट किया भक्तों को नवद्वीप से नीला लाने और रास्ते में उनके सभी प्रकार के प्रबंध करने का भार प्रभु ने शिवानंद सेन के ऊपर दिया था उन्हें फिर से प्रभु ने समझाया कि सभी को खूब सावधानीपूर्वक लाया करें नित्यानंद जी से प्रभु ने निवेदन किया श्रीपाद आप प्रतिवर्ष नीलाचल न आया करें वहीं रहकर संकीर्तन का प्रचार किया करें इस प्रकार सभी को समझा बुझा प्रभु ने विदा किया सभी रोते रोते प्रभु को प्रणाम करके गौड़ देश की ओर चले गए केवल पुंडरिक विद्यानिधि कुछ काल तक महाप्रभु के साथ पुरी में ही और रहना चाहते थे इसलिए प्रभु उनके साथ अपने स्थान पर लौट आए विद्यानिधि को प्रभु प्रेम के कारण प्रेमनिधि के नाम से संबोधन किया करते थे उनकी स्वरूप दामोदर के साथ बहुत अधिक प्रगाढ़ता हो गई थी गदाधर इनके मंत्र शिष्य थे ही इसीलिए वे इनकी सेवा से सुषा करने लगे कुर के बाद शीत की जो पहली षष्ठी होती है उसे ओढ़न षष्ठी कहते हैं उस दिन जगन्नाथ जी को सर्दी के वस्त्र पर उड़ाए जाते हैं उस दिन भगवान के शरीर पर बिना धूले माड़ी लगे हुए वस्त्रों को देखकर विद्यानिधि को बड़ी घृणा हुई उसी दिन रात्रि में भगवान ने बलराम जी के सहित हंसते हंसते उनके कोमल गालों पर खूब चपते जवाई जागने पर इन्होंने देखा कि सचमुच इनके गाल फूले हुए हैं इसमें उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई महाप्रभु इनके और स्वरूप दामोदर के साथ कृष्ण कथा कहने सुनने में सबसे अधिक आनंद का अनुभव करते थे कुछ काल के अनंतर महाप्रभु की आज्ञा लेकर ये अपने स्थान के लिए लौट आए इसी प्रकार चार वर्षों तक भक्त महाप्रभु के पास प्रतिवर्ष रथ यात्रा के समय बराबर आते रहे पाँचवें वर्ष प्रभु ने भक्तों से कह दिया कि अब के हम स्वयं ही वृंदा बन जाने की इच्छा से गौर देश में आकर जन्नी और जन्मभूमि के दर्शन करेंगे अब के आप लोग न आएं। इस बात से सभी भक्तों को बड़ी भारी प्रसन्नता हुई महाप्रभु जब से दक्षिण की यात्रा समाप्त करके आए थे तभी से वृंदाबन जाने के लिए सोच रहे थे किंतु रामानंद जी सार्वभौम तथा महाराज प्रताप रुद्र जी के अत्यधिक आग्रह के कारण अधिक अभी तक न जा सके अब उनकी वृंदावन जाने की इच्छा प्रबल हो गई। इससे पूरी निवासी भक्तों ने भी उन्हें अधिक विवश करना नहीं चाहा दुखित मन से उन्होंने प्रभु को वृंदावन जाने की सम्मति दे दी अब महाप्रभु वृंदावन जाकर अपने प्यारे श्री कृष्ण की लीला स्थली के दर्शनों के लिए बहुत अधिक उत्सुकता प्रकट करने लगे वे वृंदावन जाने की तैयारियाँ करने लगे